पुराण उमा संहिता भगवान श्रीकृष्ण के तप से संतुष्ट वे शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा यो धत्ते भुवना नि सप्त गुणवाशय संघर्ता गुणवती सत्यानंदमतबोधमलम ब्रह्मादि संज्ञास्पदमित सत्वसमन्वयादिगतम पूर्ण शिव धीमहि जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं सत्वगुण से संपन्न हो सातों घुणों का धारण पोषण करते हैं तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं ऋषि बोले महाज्ञानी व्यास शिष्य जी आपको नमस्कार है आपने कोटिुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए जी ने कहा सोनक आदि महर्षियों भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो पूर्व काल में मुनोवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नों को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्रीकृष्ण के द्वारा उनकी पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रणयंकर सूर्य को श्राप दिया था कि तुम मनुष्यों होनी में उत्पन्न होगे अतः वे ही संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम्हें प्राप्त करो सनत कुमार जी कहते हैं इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की बहुत सी स्तृतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया तदनंतर भक्त वसला गिरिजा राजकुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा वसुदेव से कहा महात्मा वासुदेव से कहा पार्वती बोली परम बुद्धिमान वसुदेवनंदन श्री कृष्ण मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है श्रीकृष्ण ने कहा देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें मैं जहां कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूँ सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली वासुदेव ऐसा ही होगा तुम्हारा कल्याण हो इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर ध्यान हो गए तदनंतर के शिहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया तब उन मुनि ने कहा जनार्दन संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सा है महाजशस्वी गोविंद दान तप सौर्य, तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा करते रहो के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति शिव तत्व के उद्देश तथा उपमन्यु की कथा वायवी संहिता में विस्तार से कही जाएगी तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके बसुदेवनंदन केशव मन ही मन शंभू का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए